प्रश्नोत्तर मणिमाला सृष्टि रचना प्रश्न परमात्मा चेतन है उनसे जड़ संसार कैसे पैदा होता है उत्तर जैसे प्राणी से आदि निष्प्राण वस्तुएं भी पैदा होती हैं ऐसे ही चेतन परमात्मा तत्व से जड़ संसार पैदा होता है प्रश्न अक्रिय तत्व से क्रियाएं कैसे पैदा होती है उत्तर जैसे हिमालय से नदियाँ निकलती हैं ऐसे ही अक्रिय परमात्म तत्व से संपूर्ण क्रियाएं पैदा होती है जैसे हिमालय में द्रवता है ऐसे ही निर्गुण तत्व में भी एक शक्ति है जो जगत की सृष्टि स्थिति प्रणय करती है यदि तत्व में कोई शक्ति न होती तो सृष्टि की रचना कैसे होती उसी शक्ति से संपूर्ण क्रियाएँ पैदा होती है जैसे चुंबक की शक्ति से लोहा घूमता है ऐसे ही सत्ता के द्वारा सब क्रियाएं होती हैं। प्रश्न रज वीर्य का संयोग होने पर ही शरीर का निर्माण होता है फिर अगस्त आदि की उत्पत्ति केवल वीर्य से रज के संयोग के बिना कैसे हुई उत्तर वास्तव में जीव की उत्पत्ति में वीर्य ही मुख्य है रज तो खेत है वह वीर्य बीज है समर्थ पुरुष के वीर में इतनी शक्ति होती है कि वह रज के बिना भी जीव को उत्पन्न कर सकता है जैसे कोई भी बीज जमीन मिट्टी में डालने से ही अंकुरित होता है पर चने केवल जल में भिगोने से ही अंकुरित हो जाते हैं समर्थ पुरुष तो अपने संकल्प मात्र से ही सृष्टि पैदा कर सकते हैं प्रश्न सृष्टि रचना का कार्य भगवान के अधीन है संत महापुरुष के अधीन नहीं है जगत व्यापार वर्जनम ब्रह्मसूत्र फिर विश्वामित्र जी ने सृष्टि की रचना कैसे की उत्तर विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से सृष्टि की रचना की तपोबल से जो कार्य किया जाता है वह सीमित होता है इसलिए विश्वामित्र जी की सृष्टि भी सीमित रही विश्वामित्र जी का बल तप से पैदा किया हुआ है पर भगवान का बल पैदा किया हुआ नहीं है प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक है भगवान तो युक्त योगी है पर विश्वामित्र जी युजान योगी हैं प्रश्न शास्त्रों में अनेक प्रकार से शिष्टि रचना का वर्णन आता है इसका तात्पर्य क्या है उत्तर इसका तात्पर्य है कि वास्तव में संसार नहीं है केवल परमात्मा ही है नासो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतह गीता यदि संसार सत्य होता तो एक तरह का ही वर्णन होता तरह तरह का वर्णन होने से ही यह सिद्ध होता है कि संसार है नहीं वास्तव में परमात्मा ही है जो और तरह के होते ही नहीं सृष्टि परमात्मा से पैदा हुई अर्थात सबके मूल में एक परमात्मा ही है यह बात सब में एक ही है प्रश्न भगवान ने संसार क्यों बनाया उत्तर जीव भोगों को चाहता है इसलिए भगवान ने उसके लिए संसार को बनाया जैसे पिता रुपये खर्च करके भी बालक को मिट्टी का खिलौना लाकर देता है क्योंकि बालक वही चाहता है वास्तव में मनुष्य शरीर भोग भोगने के लिए है ही नहीं यही तन कर फल विषयन भाई मानस उत्तरकांड भगवान ने वस्तुएं दी हैं दूसरों की सेवा के लिए जिससे दूसरों की सेवा करके जीव निर्मम निरहंकार होकर मुक्त हो जाए भगवान चाहते हैं कि यह संसार की सेवा करे और मेरे से प्रेम करे परंतु जीव ने मिले हुई वस्तुओं को तो अपना माना पर देने वाला भगवान को अपना नहीं माना इसीलिए मिले हुए प्राणी पदार्थों में ही उलझ गया तात्पर्य यह हुआ कि भगवान ने जीव के उद्धार के लिए ही संसार बनाया है प्रश्न जगत को ईश्वर ने बनाया है या जीव ने उत्तर भगवान से पैदा हुई सृष्टि वास्तव में भगवद रूप ही है पर जगत रूप से सृष्टि जीवकृत है जीव ने ही जगत को जगत रूप दिया है यहम धारिते जगत इसलिए जगत न तो परमात्मा की दृष्टि है न महात्मा की दृष्टि में है प्रत्युत जीव की दृष्टि में है स्वार्थ बुद्धि से देखें तो जगत है और परमार्थ बुद्धि से देखें तो परमात्मा है जीव भाव अर्थात अहम के मिटने पर जगत नहीं मिटता प्रत्युत जगत भगवत रूप हो जाता है